आप? आप सुन रहे हैं श्रीमद् भागवतम के 11 वें स्कंध के 9 वें अध्याय में जी के उपदेशों को, जहां उन्होंने बताया कि अनेका अनेक प्राणियों को उन्होंने गुरु रूप में माना है और उनसे अनेक अनेक शिक्षाएं ली आज वो अपने शरीर को गुरु के रूप में मान रहे हैं और इस शरीर से भी अने� जानना बहुत जरूरी है आइए सुनते हैं दत्तात्रेय क्या कह रहे हैं 25वें श्लोक में कह रहे हैं देहो गुरुर्मम विरक्ति विवेक हेतुर विब्रतस्म सत्मनिदनम सतत आरती उदरकम तत्वानी अनेन विमृषामि यथा तथा अपि पारक्य मिथ्यवसितो अर्थात ये शरीर भी मेरा गुरु ही है क्योंकि राजन ये मुझे विवेक और वैराग्य की शिक्षा देता है मरना और जीना तो इसके साथ लगा ही रहता है इस शरीर को पकड़ कर रखने का फल ये है कि दुख पर दुख भोगते जाओ यद्द भी इस शरीर से तत्व विचार करने में सहायता तो मिलती है तथापि मैं इसे अपना कभ सियार कुत्ते खा जाएंगे इसीलिए मैं इससे असंग होकर विचरता हूं तो बहुत बड़ी शिक्षा दे रहे हैं यहाँ पर जी हम आज जितनी भी समस्याओं में घिरे हैं जितने भी दुख क्लेश झेल रहे हैं उसका सिर्फ एक कारण है और वो कारण ये है कि हम इस शरीर को अपना समझने की भूल कर बैठे हैं हम यह शरीर ही huna हूं मालिक होना अगर कोई सोचे तो इसका मतलब यह है कि वो यह सोच रहा है कि मैं आत्मा हूं और शरीर का मालिक मैं हूं तो वो भी एक बेहतर सोच है परंतु आम तौर पर इंसान को पता ही मैं बुद्धि तो कहीं न कहीं है ही। अगर हम ये कहें कि नहीं भाई, हम अपने अंदर मैं बुद्धि नहीं रखते, तो ये काफी हद तक सच नहीं भी है। क्यों? क्योंकि जब शरीर को कोई तकलीफ होती है, तो हम विचलित हो जाते हैं कि नहीं, हो जाते हैं। जब शरीर दर्द में होता है, तब हमारे काम प्रभावित होते हैं। हम उसकी अंधे नहीं कर करवाते हैं। शरीर को मैं कहीं न कहीं हम समझ ही बैठे हैं। इसीलिए क्या होता है? इस आत्मा में मैं बुद्धि नहीं आ पाती। वो वास्तव में जो मैं हूँ, हमारे आचार्य कहते हैं कि मैं श्रीराधा रानी की दासी हूँ, श्रीराधा श्याम सुंदर की दासी हूँ। हमारे श्रीकृष्ण कहते ह कि तुम मेरे सनातन अंश हो। लेकिन हम जानते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं और कई बार तो भजन के कारण अनुभव में भी आता है सब कुछ। लेकिन तो भी शरीर में मैं, बुद्धि पूरी तरह हटती नहीं है। दत्ता तिरे जी बता रहे हैं कि अगर हम शरीर के ज्ञान को बहुत अच्छी तरह से देखें, शरीर को देखें, तो ये हमें विवेक और कैसे? देखिए, ये शरीर जब बीमार हो जाता है, या ये शरीर जब बूढ़ा होने लगता है, तो वो लोग जो बहुत अपने हुआ करते थे, वो हमें छोड़कर चल देते हैं। तो विरक्ति आ जाती है उन लोगों के प्रति कि अरे हम इतने बीमार हो गए, लेकिन इन्होंने हमें पूछा नहीं, जबकि हमने तो इनके लिए इत तो वैराग्य की शिक्षा देता है ये शरीर। हमारा शरीर हमें ये शिक्षा देता है कि विवेकवान हो जाओ, बुद्धि युक्त हो जाओ, बुद्धि का इस्तेमाल करना सीखो। और ऐसा नहीं है कि भगवान ने ये शरीर दे दिया तो अब हमेशा रहेगा ही। हमने अपने अनुभव से देखा है, आसपास देखा है, अपने घरों में दे� इसके साथ लगा रहता है। बारंबार शरीर धारण करना पड़ता है, जनमम, पुनर्पी मरणम, बारंबार जन्म और मरण लगा रहता है। जो जन्म लेता है वो मरता जरूर है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने कहा हुँ? कि जो जन्म लेता है वो मरेगा ही। और जो मरेगा वो फिर से जन्म नहीं लेगा ऐसा होता नहीं है हम अपने लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने शरीर से विरक्त हो जाए और सत्य की खोज करे कि शरीर मैं हूँ या फिर इसके अंदर जो मैं बैठा हुआ वह हूँ वो मैं हूँ यानी हम दोनों अलग हैं या हम दोनों एक हैं अगर इसे जानने की कोशिश करे तो वो इस शरीर की हकीकत को सच्चाई को समझ पाएगा तब वो शरीर को पकड़े हुए नहीं चलेगा अगर कोई भजन कर रहा है और इस कार्यक्रम को भी सुन रहा है जहां पर दत्तात्रेय जी ने बताया था और नारद जी ने युधिष्ठिर जी को बताया था कि कोई भी व्यक्ति चाहे भय से चाहे स्नेह से चाहे कामनाओं से कैसे भी करके अगर भगवान में अपना पूरा मन लगा दे तो उसे है ना लेकिन अगर शरीर को ही पकड़ के हम चलेंगे शरीर को ही सजाते रहेंगे संवारते रहेंगे तो उसका फल बहुत बुरा होता है शरीर को पकड़ कर रखने का फल यह होता है कि दुख पर दुख भोगते जाओ असन्नपि क्लेशद आस देहा हमारे शुकदेव गोस्वामी जी ने कहा श्रीमद् भागवतम में तो यह जो शरीर है इस इससे ऊपर उठकर शरीर एक माध्यम है सिर्फ और सिर्फ एक माध्यम अगर मनुष्य शरीर ना मिले तब फिर हम भगवान की उपासना नहीं कर पाएंगे उनका भजन नहीं कर पाएंगे और जब हम भगवान का भजन करेंगे उनसे प्रेम हो जाएगा उनसे एक संबंध स्थापित हो जाएगा तब क्या होगा जानते हैं तब प्रेम के अनुसार प्रेम के परिमाण के अनुसार, संबंध के अनुसार हमें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो जाएगा, चिन्मय शरीर प्राप्त हो जाएगा, वो शरीर जो कभी समाप्त नहीं होता है, वो शरीर जो आनंदमय है, वो शरीर जिसमें जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारियां नहीं लगती हैं, वो पार्षद देह, जिसके बारे में जानकारी जो परमहंस हैं, जो भक्त हैं, जो मननशील मुनि हैं, वो अपने शरीर से कभी भी नहीं बंधते। वो जानते हैं कि एक दिन इसे सियार और कुत्ते खा जाएंगे। यही इस शरीर की सच्चाई है। इसके बारे में इतना क्यों सोचूं? क्यों सोचूं कि मैं मोटा हो रहा हूँ या पतला हो रहा हूँ?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 तत्व विचार कर सकते हैं, उपासना कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं और ये बहुत बड़ा माध्यम है। मनुष्य शरीर बहुत बड़ा माध्यम है। भगवान ने जब मनुष्य शरीर बनाया तो वो प्रसन्न हो गए कि भई देखो इस मनुष्य शरीर में एक ऐसी बुद्धि दे दी है मैंने जिसका सदुपयोग करके कोई व्यक्ति मुझे प्राप्त क Läckan iskäl i sbse zjadah ki apne att äpna iskärir se asang ho jaya jahe järnäkki ägär iskärir med min buddhi benni to samst karm lage rahe ham karma karm karne kalli baddhe honge shriir ko se joh pjeda unke bare me sada sarvada chintan karenge कर्तव्य रूप में चिंतन करना बुरा नहीं है करना ही होगा भगवान की अमानत समझकर लेकिन अपना समझ करके जब चिंतन प्रारंभ होता है तो वो बड़ा ही दुखदाई होता है बहुत दुखदाई होता है इसीलिए हमारे जो आचारे हैं वो क्या कहते हैं वो कहते हैं ओरे मन वृथा केनोर्मे रदोशाव उत्तम मनुष्य देह भारत वर्षे तेसे हो इहार अधिक की बचाओ कि अरे मन तुम क्यों अपने कर्म को दोष देते हो कि मेरे कर्म खराब हैं ये हो गया वो हो गया अरे सोच के तो देखो 84 लाख योनियों में 84 लाख प्रकार के देहों में सबसे जो उत्तम देह है वो है मनुष्य देह तो अगर कोई कहे अच्छा मनुष्य देह उत्तम है तब तो हमको मनुष्य योनि अगर जो विकसित देश हैं वहां मिल जाए अगर मैं पाश्चात्य देशों में चला जाऊं वेस्टर्न कंट्रीज में चला जाऊं तो तो बोल रहे हैं नहीं भारत भारतवर्षेतेसे हो भारत वर्ष में मनुष्य देह उत्तम है क्यों क्योंकि भारतवर्ष में ही हमें श्रीमद् भगवत गीता श्रीमद् भागवतम प्यारे-प्यारे ग्रंथों का संग मिलता है सद्गुरु की प्राप्ति होती है यहां भगवान अवतार लेते हैं यहां भगवान लीलाएं करते हैं यह ऋषि मुनियों का देश है यह संस्कार युक्त व्यक्तियों का देश है यह हमारा जो देश है यह परम महान है इहार अधिक की बजाओ इससे अधिक आखिर क्या चाहते हो विचारिया ताते कलयुग धन्य ध्यान जग्यादिक अन्यों कृष्णा नाम बिना धर्मनाइ। कि देखो जो बाकी युग थे उसमें तो तपस्या करनी पड़ती थी, बड़ी-बड़ी पूजा उपासना के आयोजन करने पड़ते थे, है ना? लेकिन ये जो युग है कलयुग इसमें तो सिर्फ कृष्ण नाम ले लो भगवान का नाम लेते रहो और कृष्णा � तो तुम्हें सबसे बड़ा फल मिल जाएगा, भगवत प्राप्ति हो जाएगी, है ना? किसे वा निश्चिंत आचो उलटी ना देखो पाचो, कबे जानी पड़ीबे ढुलिया, जमदूरत, दंड हाते, से दराये आचे पोथे, तारे बुजी रईये चो भुलिया, जोदी जीते साध होए कृष्ण नाम सुधामाए से अमृत सदा पियो भाई, प्रेमानंद कहे तभी सब विश ज्वाला जाबे मृत्युजीनी शमन एडाई हमारे आचार्य कहते हैं कि क्या सोच कर तुम इतनी निष्ठिंतता से बैठे हो इतने निष्ठिंत हो तुम देख नहीं रहे हो ना जाने कब हम गिर पड़ेंगे ना जाने कब हमारा अंतकाल आ जाएगा यमदूत का दंड उसके हाथ में है और वो रास्ते में ही खड़ा है हमारा इंतजा� उसे भूले हुए बैठे हो अगर सच में जीना चाहते हो अगर जीने को अर्थपूर्ण करना चाहते हो तो कृष्ण नाम सुधामय है कृष्ण नाम रूपी अमृत का सदा पान करो तब समस्त विष ज्वाला चली जाएगी और वही होगा असली जीवन असली जीना तो अपने शरीर को गुरु रूप में देख रहे हैं हमारे दत्तात्रेय भगवान दत्तात्रेय जी और बहुत सुंदर शिक्षा भी दे रहे हैं इसी शिक्षा को जारी रखेंगे हम सुनते रहेगा समर्पण